भावधन से छूटियाई नर जक जाकर नाम ना खर सादेव नाग पास सुराम इस समय कह कहा था कथा सुनी, वो बात हो इस का उत्तर जी का हो गया दूसरा जी का प्रश्न ये था की जरूरत महाज्ञानी गुणवासी वो इसे जरूर जो कथा सुनने उनके पास पहुंच गया मुन समूह मुन निकट उनको सबको छोड़ करके मुनियों की कथा न सुन करके कागभूषण से कथा सुनने क्यों गया तो अब उसका उत्तर बताते हैं कि क्यों इस प्रकार आया ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है अब तो कथा सुनो जी ये तु अब वो कथा सुनो जिस कारण से गयु काग पी खग कुल केतु खगकुल केतु गरुड़ जो काग के पास गये अभी खग कुल केतु कहकर के, कह के गरुड़ खग है खगकुल केतु है भगवान के बहुत निकट उनके भगवान के भक्त हैं, ज्ञानी हैं, गुण निधान है सर है लेकिन वो जो है वो हो काम जी के पास उड़ गए ये पक्षियों के राजा है गरोड़ पक्षियों के राजा सब पक्षी, पक्षी जो है वो हो जिनसे छोटे का बहुत तो ही छोटा पक्षी साधारण पक्षी और का ये गरोड़ जो है वो हो सब पक्षियों जाता राजा क्या कहने इनके तो ये जैसे भी वो हो करके उनके पास का विष्णु के पास इनको जाना था अब क्यों जाना पड़ा इनको अब देखो संसार में जैसे वो चाहे व्यक्ति साधारण हो और चाहे असाधारण हो वो नियम जो चलता है वो अपना नियम काम करता रहता है जरूर जैसे जरूर हो गए लेकिन उनको भी कहीं अहंकार हो गया तो उस अहंकार का खर इनको भी मिला नारद जैसे भगवान के भक्त हो गए उनको भी अहंकार उत्पन्न हो गया तो उनकी जुर्गति हुई सो भी टका मैंने ये कथाएं इस बात से सूचित करने वाली है कि ज्ञानी होकर के भक्त होकर के भी सावधान रहना पड़ता है इस अहंकार को बड़ी मुश्किल बात है इस अहंकार की और ये ऐसा है कि भी हो जाता है आ जाता बार बार खा हो जाता है कहते हैं कि देखो गुड़ ऐसे हो करके सब पक्षियों के राजा हो करके भगवान के निकट हो करके भगवान हो करके भी भगवान के हो करके भी भगवान के सेवक हो करके भी निकटतम होकर के अगर ऐसे को तो भी अगर अहंकार आ जाएगा तो भी गुजर ऐसी दशा होगी इन्होंने क्या किया कि जब रघुनाथ की नरण क्रीड़ा जब भगवान रण क्रीड़ा कर रहे थे समुद्र चरित्र होते तो शंकर जी कहते हैं उनका रण क्रीड़ा हमने भी देखी उनकी लेकिन देख करके हमें लज्जा लगती है कि देखो कैसे भगवान जो है वो कह के पर परमात्मा और कैसे कैसे उन्होंने युद्ध किया और युद्ध में कैसे कैसे नाटक किए उन्होंने तो बड़ा लगता है हमको तो रघुनाथ ने भगवान श्री राम जी ने युद्ध नहीं किया युद्ध क्रीड़ा जन क्रीड़ा तो होती है और क्रीरें तो होती हैं जिसे लड़के खेलते हैं क्रीड़ाए तरह तरह के खेल खाद खेल होते हैं लेकिन जब युद्ध सामने आ जाए शत्रु आ जाए और मारकाट शुरू हो जाए और वो युद्ध क्रीड़ा हो हा? ये तो बड़ी मुश्किलवाद युद्ध हो रहा है वो भी खेल रहे युद्ध ये तो भगवान ही कर सकते है संसार में दूसरा व्यक्ति भला कोई युद्ध करे और खेलता रहे उस युद्ध में पहले उसके मरने की पड़ेगी तब पता नहीं कभी तो मैं ये दुष्परण मार दे धोनी अब कब मरे का ढेर हो जाए तो मुझसे घर के मारे जाए वो चौकन्ना रहेगा वो और भूल जाएगा उसका लेकिन भगवान श्री क्षेत्र में भी खेल खेलते हैं बाकी उनको तो कोई मरने का डर है नहीं मारेगा तो क्या रहेगा ज्यादा ज्यादा आंकड़े बाद लग जाए थोड़ा वक्त दोनों निकल आएगा उसकी विदा हो जाएगी इसलिए तो वो जो, जो जब निर्णय है तो फिर फिर आएगा ऐसे ही जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए संसार क्षेत्र में सही धारण किए हुए हैं उनके लिए सभी क्रीड़ा जितना कार्य है सारा उनका खेल है कहीं कोई उसमें कोई परेशानी का कारण नहीं सब खेल चल रहा है और आखिर मुझु आ जाए तो चलो ये वो भी खेल है और क्या है जितने खेल तो ये भी खेल सही इसलिए उनके लिए सब खेले ही खेल है कहीं कोई उनको भय नहीं कहीं कोई तनाव नहीं कोई चिंता की बात नहीं दुख की कोई बात नहीं इस प्रकार कहते हैं ऐसे करके तब रघुनाथ की नरण क्रीड़ा समुद्रित तो चरित को सुमन क्रीडा इंद्रजीत कर आप बन आयो अब देखो क्रीड़ा ने ऐसा क्या किया ऐसा नहीं कि इंद्रजीत जीत इंद्रजीत बने मेघना तो मेघना ने ऐसा नहीं किया कि भगवान को ना हाथ बांध दिया ऐसा नहीं किया भगवान ने इंद्रजीत के नाथ फात ऐसी अपने आप को बंधवा दिया देखो बाकी प्रकार का बनता है इंद्रजीत कर आप बधायो अपने आप को बंधवा दिया इंद्रजीत से तब नारद मुनि मुइन गो तब नारद जी ने नारद जी गए गरुड़ को भेजा जाकर के कि नाग फात ऐसी इनको छुड़ाओ बाकी जब क्रीड़ा कर रहे अपने आप अपने आप को बढ़ा लिया है तो ठीक है बढ़ाने में तो बात यह हो गई जैसे ना करके छोड़ा पा छोड़ा या उसका बंधन आकर के, तो के, के भगवान को तो भगवान ने उसका प्रतिकार भी किया रोका नहीं उनको तो आकर के वो चिपट गए चिपट गए तो बन गए और बनने बैठे बन गए, तो गए की मैंने बनने के लिए अवसर दे दिया तो बन गए अब बन गए तो जब सिया बनने की की तो अपने आप को उखले प्रतीक्षा करते रहे करते रहे क्या शायद की लीला बदले अब भगवान उठे नाग खास को तो तोड़ दे दूसरी लीला कोई करें तो उन्होंने की नहीं उधर देखते तो अब लंका कांड का भी युद्ध हुआ था मेघनाथ और भगवान का और नाग से बांधा तो मेघनाथ बड़ा युद्ध किया बड़ी गीत दिखाई उसमें और जब भगवान नाथ आसन बन गए तब फिर जो है ये बानर लोग हनुमान ने ये सब उसके ऊपर टूट पड़े आखिरथ को उठा तो करके फेंक दिया लंरा जायकाल और युद्ध समाप्त हो गया तब देखा की आप जो है भगवान को उठाव शुरू करके जहाँ नाथ आसन बने थे वहाँ से इकट्ठे हो गए बानर लोग तो अभी तक तो कर रहे थे भाई भगवान आप कुछ ना करेंगे दूसरा इसे नाशपा से छूटने के लिए कौन छुड़ावे चढ़ावे पास ऐसी और इन सांपों के पास कौन जाए भगवान जो साखो से बड़े हैं, तो बानर में से कोई जाए और वो भी सांपों को निकाले सांप काट ले उनको तो, तो किसी की हिम्मत पड़े जाने तो जानेगी तब नाराजी ने ना सोचा ये लीला कट करेगी आज चलो कोई सफाई करो तो गौर के पास गए गौर को भेजा जा करके तुम नाथ पाए इनको साखों खाओ गौर के लिए तो भोजन है जा करके उनको खा गए जब खा गए खत्म हो गए अब तो देखो वहाँ पर जो समस्या थी इंदी की अब ये ये बात जो यहाँ पर कुछ यहाँ की है कुछ वहाँ की है वहाँ पर इस प्रकार के लिए बताया की इंद्र जीत आप बताए वैसे नहीं बोले वहाँ लेकिन यहाँ पे इस प्रकार बोलते हैं तो दोनों स्थानों को मिलाने तब देखे माँ तो गरुड़ केवल गोड़ आए और नाथ का तो भगवान को छोड़कर चले गए और कथा आगे बढ़ी लगा दूसरे लेकिन गए जरूर की बात है कि उनका क्या हुआ छोड़ कर चले वो वैसे तो के के को खा गए और अभी तक जितने सब तो इन्होंने गरुड़ खाए थे चाई विषय जाते तो हो जातेनाथ काली नाथ वाला जो तो है वहां पर भी दौड़ की बात आती है तो यहाँ पे बंधन का लेकिन आपकी सांप खाए इन्होने तो इनको पचे नहीं आपकी बात क्या हो गया वो विष्ण जो था सड़कों का वो उनके पेट में पहुँच करके विषाद उत्पन्न करने लगा उपजा हृदय प्रचंड विषादा बहादुर बहादुर का हुआ इस बात का कि प्रभु बंधन समझत बहुभा अरे नारायण जी ने तो कहा था कि भगवान ने उतार लिया है नारायण ने और उनकी वो कर रहे हैं तो उनके बंधन बन गए या ये प्रभु बंधन बहु भांति कहे भगवान कैसे बंधन गए कर विचार उरग आराती आराती मन सड़कों को खाने वाले गुरु इस समय सोचते है की भगवान आज नाथ मात में कैसे बन गए क्यों भगवान पर ब्रह्म बन गया तो क्या हुआ अरे कहा भगवान कहते हैं व्यापक ब्रह्म अभिनाशी ही भगवान तो व्यापक तो है जैसे आकाश व्यापक कहते हैं ब्रह्म है, है मैंने उनको किसी प्रकार की विकार में नहीं है निर्विकार है और बागीसा बागी के भी पति है वाणी के भी स्वामी है माया मोर पार परमीसा माया मोर से सत्य पार परमीसा मने परमेश्वर है ऐसे भगवान है ये सदा नन्न में कैसे आवेंगे इनको कैसे कैसा अब बुद्धि में समाते हैं से परमात्मा और ही नहीं कहा दोनों बातें कुछ बुद्धि में बैठती नहीं जंती नहीं था जरूर व्याकुल हो इस बात को सोचते सोचते कैसे सो सो अवतार सुने जग माही है कहा कैसा परमात्मा था उसी ने उतार लिया संसार में सो प्रभाव कृष्णा लेकिन परमात्मा के तो जो प्रभाव देखने में आना चाहिए अवतार यही तो है तो भगवान तो उसमें कर रहे हैं तो, तो जो मनुष्यों को व्यापार और रूप जैसा होता था तो वैसा धारण किए हुए थे कि ईश्वर तो छिपाए गए थे लेकिन अगर उसमें ढूंढते हैं कि ईश्वर तो दिखाई दे उसमें व्यापक पर परमात्मा उसमें दिखाई दे तो उनको नहीं दिख रहा जी को दिखा नारद जी को दिखाई दिया परम परमात्मा ही है उन्हीं वो रण लीला कर रहे हैं और सरको के नाथ पास बंद गयी नारद जी को दिखाई दिया क्यों क्योंकि बालकान देख नारी को माया एक बार घेर चुकी तो भगवान ने बाद में कह दिया उनको नारद जी से बात अब उनको ये माया कभी नहीं लगेगी सोचा तो अब उनको नारद जी को सिर्फ भय हो परमात्मा कैसे अवतार कैसे तो नारद जी को होने वाला नहीं इसलिए उन्हीं के नारद जी के साथ के कारण तो लीजा चल रही भगवान की तो कहा कि हमने उनको साथ दे दिया उसके कारण से देखो भगवान को इस प्रकार से सीताराम भी पड़ा यहाँ युद्ध भी करना पड़ रहा है ये सब नारद जी देख रहे हैं और उनको उसमें कोई मोह नहीं उनके उनको कहीं संदेह नहीं होता लेकिन उन्होंने जब गरुड़ दे दिया इस प्रकार से तो गरुड़ संदेह में पड़ गए और उनकी बुद्धि काम नहीं करती की आखिर क्या मामला है धन ऐसी छूट ही जाकर नाम कहते वो तो परमात्मा वो है जो सबको संसार बंधन से छुड़ा दे और वो भी परमात्मा नहीं परमात्मा का नाम ही छुड़ा देगा देखो नाम इसकी महिमा उनकी है कि अगर भगवान का नाम कोई जपे तो संसार बंदन से छूट जाइए और जिसका के, जिसका के नाम कितनी महिमा वो स्वयं कितनी महिमा उसकी अगर वो ना बन जाए ये तो बिल्कुल विपरीत बात है कहां इतना कहा जनमानता जिन, जिन, नहीं छूटता और कहा ना खाद्य इससे कैसे बन गए बस यही इनका विचार अब उनको विचार माने इनके चित्त में शांति नहीं की आखिर क्या मामला है भगवान कैसे है भगवान है तो बंधन में कैसे पढ़े बंधन में अगर पढ़े तो भगवान नहीं हो सकते ये। बस ये बस वही अब शंकर सब उसी प्रकार से सुना रहे हैं जैसे पार्वती जी के मन में संदेश जब उत्पन्न हुआ तो दो बातें इसी प्रकार से कि अगर परम्रम परमात्मा है तो स्त्री विरोध में दुखी कैसे हो सकते हैं ये कैसे हो सकता है ये नहीं पता न हो कि सीता का ले, ले गया है जानते ही होंगे जिस जानते तो ये जानते हैं तो ये ढोलते क्या कर रहे हैं ढोलने के मारे क्या है जो जानता हुआ कौन ले गया है सीता जी को ढोरता करेगा ऐसे नदी नालों में पेड़ों पेड़ों जानिए जानिए इसलिए जो इसके माने ये अज्ञानी है हा? वो परमात्मा सर्वत जैसे सर्वज गर्वे नहीं है ये तो अज्ञानी है बस उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे वहाँ पर जो विपरीत बातें थी और संदेह हो गया चित्र को शांति नहीं मिलती वही यहाँ पर भी बात ऐसे संसार में बहुत लोगों को भी ऐसी होता रहता है संसार में लोग बात आते तो सुनते तो परमात्मा है संसार है, है जगत है जीवन है इसको सबको सुनते रहते हैं लेकिन उनके मन में नाना प्रकार के संदेह उत्पन्न होते रहते हैं और उनके संदेह उनको दुख भी रहते रहते हैं मन को अशांति भी रखते हैं लोग बात कर तो रहे हैं संदेह कभी कभी तो अपने मन में सोच लेता कि कोई हमी को संदेह छोड़े जो दुनिया में सबको संदेह एक हमी तो है तो है। को कौन सी बात है आजकल तो बड़ी सुविधा आई है कि कोई एक हमी संदे को थो संदेह तोड़े सबको हमको भी सही लेकिन अब ग्रहों को तो दिखाई देता है किसी को संदेह कि संदे कि नहीं कि हम ही तो संदेह क्या सर हमारे साथ ही क्यों इस प्रकार की विपत्ति आ पड़ी है तो उनको तो, तो बड़ी जागरूकता आपने नहीं लग रही है अगर किसी एक व्यक्ति को संदेह हो एक एक व्यक्ति अज्ञान में हो और बाकी सब ज्ञान में हो तो कैसा ज्ञानी व्यक्ति को एक हमारी साथ संदेह हो कैसे ज्ञान हुआ ना सब उसे बड़ी विषय नहीं हो घर में भी किसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त हो जाए सबको प्राप्त हुआ है ऐसी गर्व को ये लग रहा है कि अभी को कैसे इस प्रकार की नाना प्रकार? प्रकार, प्रकार की चिंताएं कर रहे श्रीराम ऐसे भगवान जिनके नाम जपने से संसार कागज के लोग छूट जाते हैं वे भगवान को जो है वो खरग निशाचर खरगो कहान है एक नीच निशाचर निम्न कोटि का जो है वो उस निशाचर ने बांध नागोपात श्री राम नी भगवान राम को एक निशाचन ने बांध लिया अरे कोई बहुत बड़े देवता होते बड़े से बड़े कोई और होते कोई भक्त लोग होते कभी-कभी भक्त तो भगवान को बांध लेते हैं तो बांध लेते कि भाई हस्त तो भगवान श्री बड़ा है तो उन्होंने बांध लिया ऐसी बातें हो सकती हैं लेकिन निशाचन बांध ले ये तो शत्रु है भगवान का ये कैसे बात लेगा ये भगवान तो इनके साथ युद्ध कर रहे हैं अगर करिए अगर ये बांध लिया और छोड़ाना हमको पड़ा तो आखिर आगे युद्ध क्या चलेगा और क्या बात की जाएगी कभी तो राहुल को भी जीत लेंगे पर इसी तरह की बात सोचते सोचते सोचते सोचते कथा कल देखेंगे ये गरुड़ अपने इसी प्रकार के उधेड़ में पड़े पड़े नारद जी के पास गए नारद जी ने इनको भेजा था तो पहले नारद जी के पास गए उनसे कहा कि हम साफ था लेकिन कुछ बात सुन में नहीं आई क्या नहीं, क्या नहीं था कि कैसे भगवान है कैसे बंदर में पड़ गए और उनके साथ हमको खाने पड़े तुमने दे दिया तो जाकर के हम साफ तो खा गए अगर हमें पहले पता लगता है ये भगवान नहीं है कोई साधारण मनुष्य युद्ध चल रहा संसार में लोगों का तो दुनिया तो लड़ती रहती है उसमें हमें क्या कहने जरूरत थी हम क्यों सांप कैसे खाते जाकर क्यों ये तो तुम्हारे कहने से चले गए तुमने कहा भगवान ने उतार लिया हम चले गए मानता तो कुछ दिखाई नहीं दिया हमको इसके बाद तुम झूठे हैं हम झूठे कुछ मामला तो कई जगह गड़बड़ आई माने उनके पीछे पड़ गए नारी के पास जाएगा अब देखो कई कथा नाम्या नहीं प्रारधुपति उदयपति मदालायोग ग